Oh जैसा समाधान में आज का प्रश्न है कोई भी मनुष्य मृत्यु पर्यंत राग द्वेष से अछूता नहीं रह सकता ऐसा कहते हैं कोई तो क्या समाधिस्थ योगी पुरुष भी इससे जुड़ा रहता है प्रश्न का आधार इनका है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कोई भी मनुष्य यानी प्रत्येक मनुष्य मृत्यु पर्यंत राग द्वेष से रहित नहीं हो सकता यानी राग और द्वेष कुछ न कुछ उसके साथ बना रहता है कुछ न कुछ राग और द्वेष उसके साथ बना रहता है यदि ये सत्य है यदि ये सिद्धांत है तो फिर क्या समाधिस्त योगी भी राग द्वेष से मुक्त नहीं होता एक तरफ ये व्यापक सुना जाता है कि हमें योगाभ्यास करके अध्यात्म में चलके राग और द्वेश से ऊपर उठना है राग से ऊपर उठेंगे वीत राग बनेंगे इसी प्रकार से द्वेश से ऊपर उठेंगे वीत द्वेश बनेंगे तो यहां जो आधार कहा गया कि जीवन भर राग और द्वेश से रहित अछूता कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता पहले इसका आधार देखते हैं उपनिषद का एक वचन आता है शरीरं वा वसंतम प्रिया प्रियो अपहति नास्ति शरीर के रहने तक शरीरं वसंतम जब तक शरीर है तब तक प्रिया प्रियो प्रिय और अप्रिय की या प्रिय है राग और अप्रिय है द्वेश इनकी अपहति नहीं है इनका नाश नहीं हो पाएगा समाप्ति नहीं हो पाएगी जब तक शरीर है तब तक प्रिय और अप्रिय बने ही रहेंगे और इसके विपरीत जो भाव निकलेगा प्रथापत्ति से भी आता है उसको स्वयं उपनिषदकार कहते हैं फिर प्रिय और अप्रिय समाप्त कब होगा तो कहते हैं अशरीरम वसंतम प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति अशरीर होने पर जब शरीर नहीं रहेगा अर्थात जब मुक्ति में चले जाएंगे तब ही प्रिय और अप्रिय का नाश हो पाएगा तो दोनों वाक्यों से यही निकल के आता है इसका ठीक तात्पर्य क्या है वो भी आगे देखेंगे दूसरा आधार है आत्मा के लक्षणों में सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न और जान इनको गिनाया गया है इनमें जो इच्छा और द्वेष है यही ही राग और इच्छा यानी राग तो जब आ ये दोनों इच्छा और द्वेष यानी राग और द्वेश आत्मा के धर्म हैं तो आत्मा इनसे रहित कैसे हो सकता है नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य ही होते हैं आत्मा नित्य वस्तु है अनादि अनंत होने से नित्य है सदा बना रहता है तो इसके धर्म भी सदा ही बने रहेंगे और यदि आत्मा के धर्म सदा बने रहेंगे नित्य वस्तु के धर्म सदा बने रहेंगे तो इच्छा और द्वेष या कहें राग और द्वेष ये भी सदा बने रहेंगे और इस दृष्टि से देखा जाए तो जब तक शरीर है तब तक ये बने रहेंगे और शरीर के बाद भी आत्मा जब अकेला होता है केवली होता है मुक्त होता है तब ये धर्म रहेंगे क्योंकि ये धर्म शरीर के नहीं है जो शरीर के चले जाने पर ये धर्म भी चले जाएं इच्छा और द्वेष ये आत्मा के धर्म है तो जहां जहां आत्मा रहेगा वहां सब जगह इच्छा और द्वेष भी रहेंगे शरीर है जन्म ले रखा है तब भी रहेंगे और जब शरीर नहीं है तब भी ये धर्म तो आत्मा के आत्मा में विद्यमान ही रहेंगे इस दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु के बाद प्रलय अवस्था में और मुक्ति में भी आत्मा के ये दोनों धर्म इच्छा और द्वेष रहने चाहिए नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य होते हैं इस आधार पर तो अब फिर से इस बात पर आते हैं पहला वाला जो उदाहरण प्रमाण मैंने दिया था कि शरीर के रहने तक प्रियता अप्रियता सदा बनी रहती है यहां प्रियता और अप्रियता का मतलब शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता जो अनुकूल होगा वो प्रिय होगा और जो प्रतिकूल होगा वो अप्रिय होगा प्यास जब किसी को लगे तो पानी उसके लिए प्रिय है और शरीर है तो प्यास कभी ना कभी लगेगी भूख लगेगी नींद आएगी तो पानी भोजन सर्दी है तो धूप और कपड़ों की आवश्यकता होगी गर्मी है तो छाया की आवश्यकता होगी गर्मी में धूप से हटकर के पेड़ के नीचे जाके बैठे यदि योगी तो धूप से हटा है तो धूप के प्रति अप्रियता का भाव है और पेड़ की छाया के नीचे आके बैठा है तो उसकी प्रियता का भाव है अनुकूलता का भाव है उसकी इच्छा है उसको इच्छा हुई तभी तो चल करके आया है तभी तो आके छाया के नीचे बैठा है पेड़ के नीचे बैठा है तो इस दृष्टि से शरीर के रहते प्रियता और अप्रियता कभी समाप्त नहीं हो सकती लेकिन जहां अष्टांगयोग में और धर्म शास्त्रों में राग और द्वेष को छोड़ने की बात आती है तो प्रश्न खड़ा होगा जब राग और द्वेष शरीर के रहते सदा बने रहेंगे तो इस शरीर में साधना करते हुए राग और द्वेष हटाने की बात क्यों की जा रही है योग दर्शन में पांच क्लेश गिनाए गए अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश तो इनमें भी राग और द्वेश गिनाए हैं ये दोनों और क्लेशों को हटाना है क्लेशों को क्षीण करना है क्लेशों को तनु करना है क्लेशों को तग्धबीज करना है और क्षीण क्लेश होने पर ही दग्ध बीज क्लेश होने पर ही मुक्ति होती है ये भी बातें तो साधना में राग और द्वेष पूरे समाप्त होने की बात भी कही गई है अब दोनों बातें हमारे लिए प्रामाणिक है उपनिषद का वचन भी और योग दर्शन का भी प्राथमिक दृष्टि से हमें परस्पर विरोध दिखाई देगा लेकिन इसे हमें समझना है योग दर्शन में जिस राग और द्वेष को हटाने की बात कही वो राग और द्वेष क्लेश है और योग दर्शन में ही लिखा है कि अविद्या बाकी के क्लेशों की जननी है भूमि है क्षेत्र है आधार है अविद्या जन्य ये राग और द्वेष है और जिस प्रीति अप्रीति राग और द्वेष की सत्ता को शरीर रहने तक स्वीकार किया गया है योगियों में भी जिन्होंने अविद्या को क्षीण कर दिया है जीवन मुक्त अविद्या के संस्कार नष्ट कर दिए हैं तकबीज कर दिए हैं उनमें भी शारीरिक प्रीति अप्रीति तो रहती है ऐसे योगियों में जो प्रीति अप्रीति है वो अविद्याचन्य नहीं है वो विद्याचन्य है वो उचित है प्रीति अप्रीति या राग और द्वेष को दो भागों में हमें बांट लेना चाहिए एक अविद्याजन्य और एक विद्याजन्य एक उचित और एक अनुचित एक वो राग और द्वेष है जो मुक्ति में बाधक बनते हैं एक वो राग और द्वेष है जो मुक्ति में सहायक बनते हैं। और आधार इनका विद्या और अविद्या ही बनेंगे तो उत्तर अब इस तरह बनेगा योग दर्शन में जिस राग और द्वेष को हटाने की बात कही है वो क्लेश है वो अविद्याजन्य है अविद्या उसके मूल में है उसे हटाना है और उसे हटाया जा सकता है जीवन मुक्त व्यक्ति में अविद्याजन्य राग और द्वेष नहीं होता वो धक्ति पीछ जाता है और दूसरा जो विद्याजन्य राग और द्वेश है योगी व्यक्ति भी संसार के सुखों में दुख देख करके उनसे अप्रीति करता है उनको चाहता नहीं है उनको दूर हटा देता है इसे एक अच्छे नाम से कहा गया वैराग्य वैराग्य भी अप्रीति ही है वैराग्य भी द्वेष ही है किंतु विद्याचिन्ह है उचित है हम यदि मार्ग पर चल के जा रहे हों सामने कांटा हो कांटे का झाड़ हो हम नंगे पैर हों, हमें कांटा दिख गया है तो हम उस पर पैर रखेंगे या नहीं रहे नहीं रखेंगे हम बगल से निकल जाएंगे अथवा कांटे को हटा के एक तरफ कर देंगे तो कांटे पे पैर रखने के प्रति हमारा क्या भाव था प्रीति का या अप्रीति का अप्रीति का राग का या द्वेष का द्वेष का हम उसे नहीं चाहते और ऐसी अप्रीति ऐसा द्वेष, विद्यायुक्त है उचित है और ये हमें करना चाहिए इसी प्रकार से योगी संसार के सुखों में भौतिक सुखों में इंद्रिय जन्य सुखों में दुख देखता है और दुख देख करके उससे अलग हो जाता है दूसरा रास्ता चुन लेता है तो संसारिक सुखों में स्थित दुखों को देख करके उनसे अप्रिति होना उनमें अरुचि होना उनसे वैराग्य होना कहा जाता है और यह विद्याचन्य है ये बात योगी में भी रहेगी जीवन मुक्त में भी रहेगी तो जो राग और द्वेश प्रीति अप्रीति शरीर रहने तक कही जाती है वो विद्या युक्त है उससे कोई भी मुक्त नहीं है और उसकी हमें चिंता भी नहीं करनी है वो मुक्ति में बाधक भी नहीं है ऐसे राग और द्वेष मुक्ति में सहायक है ऐसे राग और द्वेष विद्यायुक्त राग और द्वेष मुक्ति में सहायक है मुक्ति के लिए आवश्यक है और अविद्याुक्त राग और द्वेष मुक्ति में बाधक है इसलिए केवल राग और द्वेष को देख करके प्रीति अप्रीति को देख करके हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति साधक है या नहीं है योगी है या नहीं है उसकी प्रीति और अप्रीति करने के औचित्य को देखना होगा उचित है तो उसको करता हुआ भी वो योगी हो सकता है अनुचित है तो उसको करता हुआ योगी भी योगी नहीं कहलाएगा और राग समाधि में भी रहता है संप्रज्ञात समाधि निचली समाधि है असंप्रज्ञात समाधि उससे ऊपर की है ऊंची समाधि है तो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी भी समाधि प्राप्त योगी कहलाता है लेकिन उस समाधि में आने वाला गुण का सुख प्रकृति का सुख वो लेता है अभी प्रकृति से उसको वैराग्य नहीं हुआ होता है सांसारिक सुख भोगों से वैराग्य हो जाता है धन संपत्ति से वैराग्य हो जाता है लेकिन आंतरिक सुख सात्विक सुख से उसको अभी भी वैराग्य नहीं है लेकिन फिर भी वो योगी कहलाता है उस सुख को लेता है लेकिन जब आत्मा का साक्षात्कार होता है और सत्वगुण के सुख को भी वो हे कोटी में रखता है इसे पर वैराग्य कहा पुरुष की ख्याति होने पर उसको परवैराग्य होता है गुण के प्रति वित्रृष्णा होती है सत्वरजस्तम प्रकृति के जो ये तीन कण हैं जिन्हें त्रिगुण कहते हैं उनके प्रति उसको पूर्ण वैराग्य हो जाता है और तब उसकी असंप्रजात समाधि कहलाती है और तब उसको ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो उससे पहले वैराग्य से पहले असंप्रजात समाधि से पहले भी योगी में यह आंतरिक राग जो कि अविद्याजन्य है वस्तुतः, वो रहता है लेकिन उसमें और बहुत सारी विद्या है जिसके कारण वो विषय सुखों को छोड़ चुका है विषयों के प्रति आकर्षण उसको नहीं है इतनी अविद्या उसने नष्ट कर दी है लेकिन प्राकृतिक सुख आंतरिक सुख सत्वगुण का सुख सात्विक स्थिति का सुख अभी भी उसे सुख दिखाई देता है उसमें उसे दुख दिखाई नहीं दे रहा है इतने अंश में उसमें भी अवित्या है लेकिन पर वैराग्य जिसको हुआ है उसमें यह भी अवित्या समाप्त हो जाती है लेकिन संप्रजात समाधि का ये सुख सत्वगुण का सुख भले ही अविद्या से युक्त तो हो लेकिन बड़ी अविद्या वाले सुख से तो उसका छुटकारा कर ही देता है विषयों का सुख जो अधिक अविद्या युक्त है उसको यही सुख छुड़ा देता है जैसे कोई व्यक्ति यश की कामना करता हो लोग क्या कहेंगे लोगों के सामने में अच्छा दिखूं इसलिए वो बुरे कर्म छोड़ देता है यद्यपि लोकेश ना भी आध्यात्मिक क्षेत्र में दोषी है उसको यश की कामना है अपनी किंतु अधर्म को छोड़ने के लिए ये एक उपाय है ये प्रगति का साधन है इसी प्रकार संप्रज्ञात समाधि में भी जो राग होता है सत्गुण के प्रति वो अन्य विषयों से हटाने में बहुत सहायक होता है जब आंतरिक सुख मिलता है तो विषयों का सुख फीका पड़ जाता है वो तो नहीं जाएगा बच जाएगा उनसे तो राग और द्वेष शब्दों से जहां जहां छूटने की बात कही गई इनसे को छोड़ो इनको छीन करना है वो हमेशा समझना चाहिए ये युक्त राग और द्वेष छोड़ने की बात कही जा रही है और जहां ये कहा जाता है कि प्रियता अप्रियता तो सबके साथ रहेगी जो भी सशरीर है तो उसका मतलब है विद्यायुक्त जो प्रीति अप्रीति है वो तो सबके साथ रहनी है अनिवार्य है और शरीर का धर्म है हमें निभाना होता है ऐसा इसमें समझना चाहिए तो इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करेंगे पूछने वाले संतोष जी जैसे कोई योगी आवश्यकता पड़ने पर अपने शिव है पर उस योग के प्रति राग होने वाला नहीं राग का मतलब समझना होगा ठीक है राग का मतलब यदि मात्र इच्छा है तो बाधक नहीं होगा उसके लिए आवश्यक है तो बाधक नहीं होगा राग यदि अविद्या युक्त है तो बाधक होगा अविद्या युक्त है तो बाधक होगा हमेशा कोई हो योगी हो भोगी हो सेवक हो या कोई वस्तु हो सब जगह बाधक बनेगा वो राग है या नहीं है ये हमें कसौटी पे देखना होगा जहां राग होगा वहां कुछ अनुचित भी दिखाई देगा हमें अनावश्यक होने पर भी उसको रखें, अपनी सेवा अधिक कराएं, जो काम स्वयं भी कर सकता है वो भी दूसरे से कराएं, उसके लिए सेवक के लिए अधिक खर्च करें अनावश्यक रूप से कभी उसकी आवश्यकता नहीं है वो कहीं बाहर जा रहा है तो भी नहीं जाने देना इत्यादि चीजें अनुचित हमें दिखाई दे सकती हैं वहां और सेवक यदि दोष कर दे बड़ा दोष कर दे तब भी उसको कुछ न कहना ये सोच करके कि इनको कहा तो ये नाराज हो जाएगा चला जाएगा इत्यादि उसके अधर्म का भी समर्थन कर देना उसकी गलत बात का भी समर्थन कर देना इत्यादि लक्षण दि, यदि दिखते हों तो वो चाहना वो राग अविद्या युक्त कहा जाएगा और धर्म के रास्ते पर चलते हुए उचित कर्तव्य पूरा करते हुए यदि सेवक रखता है तो उसे दोष नहीं माना जाएगा ठीक है देखते है, तो तब तक तो नहीं हो सकता इस तो मुक्ति में चला गया क्या तो हैं? मुक्ति में जो आत्मा गई है उसको ऐसे राग और द्वेष करने की आवश्यकता अब नहीं है जो शरीर के कारण से प्रीति अप्रीति करनी थी कुछ वस्तुएं वो चाहता था कुछ वस्तुओं को वो हटाना चाहता था ये मुक्ति में नहीं होता है क्योंकि शरीर ही नहीं है वहां पर इस दृष्टि से कहें तो उपनिषद वाला जो प्रिय अप्रिय है वो शरीर के ना रहने पर नहीं रहेगा वो शरीर के रहने तक ही सीमित था लेकिन आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है प्रियता अप्रियता वो धर्म के रूप में तो आत्मा में रहेगी लेकिन चूंकि वहां जब आवश्यकता नहीं है तो वो उभरेगी नहीं व्यवहार में नहीं आएगी धर्म तो रहेगा आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है ये उसका धर्म है जिस समय विषयों का संपर्क होगा कुछ कठिनाई आएगी तब वो सुख और दुख की अनुभूति होगी लेकिन जब हम सामान्य स्थिति में वैसे ही बैठे तो वो सुख और दुख की अनुभूति उद्भाव प्रादुर्भाव वो नहीं होगा तो ये धर्म आत्मा के होते हुए भी सदा उभरे हुए हों यह आवश्यक नहीं है मुक्ति में वो सुख को भोगता है ईश्वर के आनंद को भोगता है उसके प्रति उसमें प्रीति होती है इतवंश में मान सकते हैं, उसके प्रति राग होता है और सांसारिक सुखों को वो नहीं चाहता बंधन में नहीं आना चाहता जन्म नहीं लेना चाहता उनके प्रति वैराग्य होता है दूसरे शब्द में उनके प्रति द्वेष होता है लेकिन शरीर के साथ में जो जुड़ी हुई प्रीति या प्रीति थी वो मुक्ति में नहीं होती ठीक है और किसने किया था इधर दिलीप जी वैराग्य में हे उपादेय शून्यता की बात कही गई हे का मतलब है छोड़ने योग्य उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य मन में हे और उपादेय की स्थिति नहीं रहती है किनके प्रति दृष्ट आनुश्रविक विषयों के प्रति उनको वो लक्ष्य बना करके नहीं चलेगा उपादेय मान करके नहीं चलेगा लक्ष्य के रूप में और हेयता का भाव ये कि उन विषयों के सामने रहते हुए वो मुंह फेर के निकलना चाहे या आंख बंद करे या वहां न जाए ऐसा करने की उसको आवश्यकता नहीं है विषय सामने हो लेकिन फिर भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा वो इस रूप में हे नहीं कर रहा है अंदर से तो उसने हे ही मान रखा है जैसे हम बाजार में जाते हैं हम बीडी सिगरेट नहीं पीते कितनी भी बीडी सिगरेट की दुकानें हो वो हमारे को हम उनके प्रति न तो हे भाव रखते हैं न उपाधे भाव रखते हैं पढ़िए है, पढ़िए है। एक हे भाव वो होता है कि जिसको बीड़ी सिगरेट की आदत हो और बाजार में जा रहा हो दुकानों पे देख रहा हो और अपने को बचाने का प्रयास कर रहा हो अंदर से वेग उठ रहा है कि मैं खरीद लू एक बार तो पी लू एक और पी लू आज आज और पी लू लेकिन इसके साथ साथ वो अपने को रोक के रख रखा है रोकता है वो इसे कहते हैं हे भाव अपने को बचा रहा है उस जगह नहीं जाना चाह रहा है बचने के लिए ये हे भाव है ऐसा वैरागी को नहीं होगा लेकिन ये चीज हानिकारक है ये असव्य है ये तो उसमें मरेगा तो वह हे उपादेश शून्य का मतलब भिन्न है और संख्य दर्शन का दूसरा सूत्र भी है एक ये तो व्यास भाष्य में कहा गया अपर वैरागी के प्रसंग में संख्य में कहा विरक्तस्य हे हानम उपादे उपादानम हंस जो विरक्त है वो हे का हान करता है उपादे का उपादान करता है यानी विरक्त का लक्षण है ये तो एक तरफ हे और उपादे हे और उपादान करने को विरक्त का लक्षण माना जा रहा है और एक जगह हे उपादे शून्य कहा जा रहा है तो उसकी संगति इस रूप में लग सकती है ज्ञान के स्तर पर वो उसको हे समझेगा वैराग्य यही तो है राग का अभाव है ये उनको वो त्याज्य कोटि में हे कोटि में रख देता है ये ग्राह्य नहीं है सांसारिक सुख तो इस रूप में तो हे कोटि में रखेगा ही वो लेकिन विषय सामने आने पर भी उससे वो मुंह फेरता मुंह फेरे और कहीं ये विषय मेरे को आकर्षित न कर दे आंख बंद कर ले इसकी उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि अंदर से नियंत्रण हो चुका है अंदर से वैराग्य है जिनको अंदर से वैराग्य नहीं होता है विशेष बल लगा के प्रयत्न से वैराग्य का पालन कर रहा है तो विषय के सामने आते ही एकदम आकर्षण लगेगा और तब तो वो बल लगा करके उससे हटना चाहेगा यदि विषय के सामने आने पर हमें उससे बचने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है अपने को बचाना पड़ रहा है ये आकर्षित न कर ले इसका मतलब है अभी पूरा वैराग्य नहीं है और पूरा वैराग्य जब हेता का ये भाव छूट जाएगा निश्चिंत है ठीक है यहां मांस पड़ा है, है हमें तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रहे हैं या शराब पढ़िए पढ़िए हमें तो आकर्षित नहीं कर रही है वल इतने अंश में वो हेता से शून्य की बात कही गई है वैसे वो शराब ना पीने वाला भी शराब को हे ही मानता है मानस को हे ही मानता है छोड़ने योग्य ही मानता है लेकिन उससे बचने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है उसमें अंदर समझ चुका है विवेक आ चुका है ये स्थिति जब संसार के विषयों के प्रति बनती है उसे कहा हे उपाधे शून्य ना तो लेने की इच्छा कर रही है कि दे और ना उससे बचाने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है बिल्कुल सहज हो गया है तो इस स्थिति को अपर वैराग्य में कहा गया तो ये तो होगा ठीक है रामदेव जी कहा ऑपरेशन वाला जो है कि शरीर शरीर तो तो होगा और मैंने तो में होता है। ठीक है प्रलयावस्था में भी प्रियता प्रियता नहीं होगी क्योंकि प्रलयावस्था में शरीर नहीं होता है मूर्छित जैसा रहता है सुषुप्ति जैसा रहता है तो प्रियता प्रियता नहीं होती ठीक है नहीं रहने का मतलब यह है कि वो प्रकट नहीं होती है आंतरिक आत्मा का तो धर्म है राग और द्वेश प्रीति अप्रीति इच्छा और द्वेश वो तो धर्म रहेगा ही जैसे मूर्छित व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है संवेदना नहीं होती है क्या वो चेतन नहीं रहा क्या चेतन तो है मूर्छित व्यक्ति को सुख दुख नहीं होते बेहोश होता है इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सुख दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य ही समाप्त हो गई है मूर्छित व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें सुख दुख नहीं है अभी तो पहले मूर्छा टूटने के बाद कहां से आ जाते हैं सुख दुख धर्म उसी में ही थे मूर्छित अवस्था में वो प्रकट नहीं थे इंद्रिया नहीं है संयुक्त नहीं है विच्छेद हो गया है ऐसे ही प्रलया अवस्था में ऐसे ही प्रलया अवस्था में शरीर नहीं है इंद्रिया नहीं है इसलिए वहां सुख दुख ऐसे नहीं उभरेंगे लेकिन आत्मा का धर्म तो है वो सदा रहने वाला है फिर शरीर आएगा फिर उसके अनुरूप प्रियता अप्रियता बनेगी और कोई अपने मुक्ति में जीवात्मा का जो राग देश है वो अद्भुत रहता है दूसरा में कहा जाता है कि जीवात्मा सर्वत्र घूमता रहता है तो जब सर्वत्र घूमता रहता है तो जहाँ गलत कार्य होता होगा तो क्या उसके तो अप्रीति का भाव नहीं होगा? ऐसा है कि मुक्ति में मैंने दूसरे ढंग से कहा था कि आनंद के प्रति उसका राग रहेगा और संसार जन्म के प्रति द्वेष का भाव रहेगा इस अंश में वहां पर मान सकते हैं और बाकी ऐसा राग और द्वेश जो अविद्याजन्य है वो वहां नहीं होता है शरीर के कारण से जो प्रीति अप्रीति हमें करनी होती है वातावरण परिस्थिति इत्यादि शरीर के आधार पर जो हमें करनी होती है वो वहां नहीं करनी होती वहां आवश्यकता ही नहीं है शरीर नहीं है वहां पर उतनी प्रीति अप्रीति राग और देश वहां नहीं होंगे लेकिन वो अव्याहत गति से सब जगह जाता है परमात्मा के कार्यों को देखता है परमात्मा की सहायता से ही वो सब जगह जाता है परमात्मा की सहायता से ही वो जानता है वो तो कामना उसमें सदा रहेगी आत्मा सुख को चाहता है शुद्ध सुख को चाहता है वो तो करता रहेगा वो वहां वहां भी रहेगा पीछे कोई कर रहे हैं जी बातें मतलब। विषयों का सुख हमें ज्ञान इंद्रियों से मिलता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राकृतिक साधनों से मिलता है और उन्होंने इंद्रियों से प्राप्त होता है सात्विक सुख जो मानसिक सुख है जो मैं समाधि का कह रहा था उसके लिए बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती वो आंतरिक सुख होता है पहला भेद बाह्य सुख बहुत थोड़ा भोगा जाता है थोड़ी देर बाद में इंद्रियों की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है स्वाद आना बंद हो जाएगा लेकिन आंतरिक सुख मानसिक सुख समाधि का सुख वो बहुत देर तक बना रहता है तीसरी सांसारिक सुखों को भोगने से रोग आ जाते हैं अधिक भोग लें तो आंतरिक सुख सात्विक सुख को समाधि जन्य सुख को भोगने से कोई रोग नहीं आता है कोई बाधा नहीं होती है भाइये सुखों को भोगने के लिए बहुत से अन्य साधन अपेक्षित होते हैं धन की और साधनों की आवश्यकता होती है सब जगह हम उसे ले नहीं सकते लेकिन आंतरिक सुख कभी भी ले सकते हैं जब भी सात्विकता उत्पन्न होगी सुख आने लगेगा कहीं भी जाएंगे वहीं प्राप्त होगा क्योंकि मन अंदर है हमारे हमारे साथ में है और भाइय सुखों को भोगते हुए हम जाने अनजाने में पाप और पुण्य भी करते हैं परोपकार करेंगे परापघात करेंगे लेकिन आंतरिक सुख लेते हुए किसी की कोई हानि नहीं करते हम भाई ये सुखों में पर्यावरण में कुछ, कुछ कही न कुछ प्रदूषण होगा उपभोग करेंगे कहीं ना कहीं हिंसा होगी प्राणियों का नाश होगा पर्यावरण में प्रदूषण होगा और आंतरिक सुख लेते हुए ऐसी कोई हानि नहीं है ये अंतर है इनमें और समझेंगे जनमानी ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो उसको यथार्थ जाना है यथार्थ ज्ञान है तो जरूर तो होगा ही उसकी प्रति अपनी करना चीज नहीं देखा मुक्ति के काल में केवल मुक्ति के काल मुक्ति के काल में वो जन्म नहीं चाहेगा मुक्ति के काल में नहीं चाहेगा <coughs> मुक्ति के काल में जन्म को चाहना ये अविद्या है ठीक है न चाहने का मतलब कितना ही है वो द्वेष नहीं करेगा अविद्या युक्त लेकिन अगर परमात्मा कहे कि जन्म ले लो तो उसको तो यथार्थ समय तक यही रहना है तो चाहेगा तो नहीं ना उसको इसीलिए मैंने एक संदर्भ में कहा था कि मुक्ति में राग और द्वेष नहीं रहते एक दृष्टि से लेकिन अगर फिर भी कोई कहे नहीं राग और द्वेष उसका स्वभाव है वहां प्रकट होने चाहिए कुछ ना कुछ होना चाहिए उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं जन्म तो नहीं चाहेगा वो नहीं चाहेगा ना नहीं। तो नहीं चाहेगा तो यानीच्छा हो गई ये अप्रिति हो गई और अब इसको मैं द्वेष भी कह सकता हूं विद्यायुक्त आप मुक्ति में जाओ तो बात अलग है आपको दिखाई दे कि देखो या मेर्षि देहनद का खंडन हो रहा है नहीं चाहिए मुझे ऐसी मुक्ति ठीक <laughs> है यहां आर्य समाज के सिद्धांत का खंडन हो रहा है यह आर्यों के ध्वज को नीचे गिराया जा रहा है ठीक <laughs> है यह वेद का खंडन हो रहा है मेरे को नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है मेरे को जन्म चाहिए ऐसा करेंगे आप जगेंगे नहीं जगेंगे अगर ऐसे जगें तो क्या वेद की रक्षा करना अविद्या है आर्य समाज की रक्षा करना अविद्या है तो तो कल्पना करो <laughs> कल्पना करो हम आना चाहे आए आ तो नहीं सकते जगत व्यापार वर्जम तो तुम ईश्वर का नियम है हम आ नहीं सकते लेकिन मान के चलो अगर अवसर मिल जाए छुट्टी मिल जाए तो आ जाएंगे <laughs> आना चाहिए आ जाओगे ना आप <laughs> यही अविद्या है बस मुक्तात्मा नहीं आएगा कभी नहीं आएगा उसको आर्य समाज से वैसा राग नहीं है जैसा आपका है या आप जैसे मेरे जैसे लोगों का है वो तो कह नहीं आर्य समाज का और वैदिक धर्म का उद्धार ही करना है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ी चीज है मुक्ति तो स्वार्थ हो गया इसमें तो परोपकार है गौ रक्षा ही करनी है मुक्ति उक्ति क्या है गाय के नीचे गाय के दूध में अमृत है अमृत यहां मिल रहा है तो ऐसा ऐसा जब सोचेंगे ये युक्त है लेकिन मुक्त आत्मा कभी नहीं उसे ये भी तो विवेक है मेरी जैसी बहुत सी आत्माएं हैं वहां पर जिस मार्ग में लगी हैं कर रही हैं करेंगी और आर्य समाज की स्थापना वैदिक धर्म का विजय किस लिए था इस मुक्ति प्राप्ति के लिए ही तो है और उस मुक्ति प्राप्ति को छोड़ करके फिर उसी को करने के लिए थोड़ा जाएगा वही जो मुक्ति में पहुंचा है तो वैदिक धर्म की विजय करके ही तो पहुंचा है जिसने वैदिक धर्म की विजय नहीं की वो मुक्ति में पहुंच जाएगा क्या तो वो तो वैदिक धर्म की जय करके ही आया है दूसरे भी करेंगे जब आ जाएंगे तो मुक्ता आत्मा कभी भी जन्म की इच्छा नहीं करेगा मुक्ति के काल तक हां मुक्ति के बाद आने में भी उसको कोई बाधा नहीं है आना पड़ेगा और वो अच्छी तरह आएगा क्या फिर से मैं आऊंगा साधना करके फिर से आ जाऊंगा मुक्ति प्राप्ति का उपाय है ये तो जन्म लेना जन्म लेना तो मुक्ति पुनः मुक्ति प्राप्ति का उपाय है वो आएगा कोई दोष नहीं उसका परमात्मा की एक रचना देखने नहीं देखना चाहता उसे चाहता चाहता नहीं उसके प्रति भी कभी अप्रीति नहीं होगी माता पिता के दो बच्चे हों चार बच्चे हों वो माता पिता सभी बच्चों को तो लाड प्यार करेंगे इसको लाड प्यार किया थोड़ी देर दूसरे को लाड प्यार करने लगे तो उसका वो मतलब है कि पहले वाले से अप्रीति हो गई है वो भी प्रिय है उतना ही प्रिय है सब बच्चे माता पिता को प्रिय हैं चार पांच बच्चे हैं सब प्रिय हैं लेकिन आत्मा की सामर्थ्य ऐसी है कि वो एक समय में मान लो एक ही जगह पे है दूसरी जगह जाना है तो जाना है उसमें कोई द्वेष नहीं है वैसा परमात्मा का ये भी जाना परमात्मा का ये कृत्य भी जाना वो तो परमात्मा के कृत्यों को ही रचनाओं को ही जानने में लगा हुआ है तो कहां से हट रहा है कहां से जा रहा है एक चित्रकार की प्रदर्शनी लगी हुई हो बहुत सारे चित्र हो हम देखने पहुंचे हमने एक चित्र बहुत ध्यान से देखा और अगले चित्र पे जा रहे हैं उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं तो कभी क्या कहेगा कि इसको पहले वाले चित्र से अप्रीति होगी नहीं पहले चित्र को भी देखा था उसकी भी प्रशंसा की बहुत अच्छा है और कभी भी चाहता है कि चित्रकार भी चाहता है कि ये दूसरा चित्र देखे तीसरा देखे देखे ये है प्रशंसक देखे तो उसमें कोई वो नहीं कहलाया जाता है कि उसके प्रति अप्रीति हो गई है सामर्थ्य नहीं है सबसे एक साथ प्रीति नहीं हो सकती और मुख्य प्रीति तो परमात्मा के आनंद के प्रति है उन वस्तुओं को देखने थोड़ा ना गया है कार्य जगत को देखने थोड़ ना गया है वो वहां परमात्मा के कर्तृत्व को परमात्मा को देखने गया है वो परमात्मा को जानना चाहता है इसलिए लक्ष्य तो एक ही है परमात्मा ही उसका आनंद इसलिए अप्रिति कहां से होगी उसमें हाँ बंधन के प्रति अप्रिति होगी उसको ठीक है इतना ही रखते हैं कोई सूचना दिलीप जी